गीता तत्व चिंतन नैष्कर्म मीमांसा पंद्रह कर्म बंधनकारी पर अपरिहार्य तो विवेक्य श्लोक का अर्थ यह निकला कि नैष्कर्म की अवस्था प्राप्त करने के लिए कर्म करो निष्काम होकर कर्म करो कर्तापन और भोक्तापन का त्याग करो यदि ज्ञान योगी हो तो विवेक के द्वारा और यदि कर्मयोगी हो तो समर्पण के द्वारा कर्म को झंझट मान कर, बीच में ही मत छोड़ दो कपड़े को घेरू से रंग लेने मात्र से सिद्धि नहीं मिलती है कारण यह है कि कर्म ऐसे नहीं हैं कि छोड़ देने से छूट जाते हैं कर्म कपड़े के समान नहीं है कि निकालकर फेंक दिया और उनसे मुक्त हो गए कर्मों से भला कौन मुक्त हो सकता है कोई यदि कर्म को छोड़ना भी चाहे तो कर्म उसे नहीं छोड़ता प्रसिद्ध कथा आती है कि गुरु और चेला नदी के किनारे खड़े थे कितने में दोनों ने देखा नदी के प्रवाह के साथ एक कंबल बहता चला आ रहा है गुरु ने चेले से कहा देखो बेटा वह कंबल निकाल लाओ तो काम में आए चेला पानी में कूदा और तैर कर कंबल के पास जा पहुंचा। उसने उसे पकड़ कर खींचने की कोशिश की तो स्वयं कंबल की चपेट में आ गया और उसी के साथ बहने लगा गुरुजी जी ने जोर से पुकारा बेटा कंबल को लेकर लौट आओ तुम तो उसी के साथ बहे जा रहे हो चेले ने कहा गुरुजी कैसे लाऊं यह तो आ नहीं रहा है तो तुम उसे छोड़ दो और आ जाओ नहीं तो तुम भी वह बह जाओगे गुरुजी जी चिल्लाए महाराज मैंने तो कंबल को छोड़ दिया है पर कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है चेला बोला कंबल और कुछ नहीं एक भालू था जिसे भूल से गुरु और चेले ने कंबल समझ लिया था तो यह कर्म भी वैसा ही एक कम्बल है फिर हम कितना ही उससे छूटने का प्रयास करें वह हमें नहीं छोड़ता। प्रश्न उठता है कि कर्म हमें किए भगवान कृष्ण कहते हैं न ही कच्चित क्षण अपनी जात कर्मकृत कार्य ते युणी कभी कोई क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुण सबको विवश करके उनसे कर्म कराते रहते हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म को छोड़कर एक क्षण के लिए भी रह सके जब तक यह शरीर है तब तक चलना फिरना सोना बैठना खाना पीना इत्यादि कर्म कभी रुक नहीं सकते बोलना भी कर्म है स्वप्न तो कर्म है ही गाढ़ी नींद की स्थिति भी कर्म है भले ही हमें लगे कि हम तो चुपचाप सो रहे हैं पर हमारे मन का एक भाग सतत जगा हुआ है जो वाद में स्मृति के रूप में प्रकट होता है और व्यक्ति से कहलाता है कि मैं आज सुख की नींद सोया था फिर उस समय हमारा हृदय धड़कता रहता है यकृत भोजन को पचाता रहता है सारांश यह कि सुशुद्धि की अवस्था में भी कर्म होते रहते हैं यदि मैं आसन लगाकर चुप बैठ जाऊं और सोचू कि मैं कर्म नहीं करूँगा तो भला कितनी देर में उस प्रकार बैठे रह सकता हूँ फिर उस चुप्पे की स्थिति में क्या मेरा मनोयंत्र भी चुप रहता है नहीं वह तो संकल्प विकल्प के जाने कितने खेल खेलता रहता है तात्पर्य से उत्पन्न सत्व रज और तम के तीन गुण सतत विचलनशील होने के कारण तथा सारा जगत उन्हीं तीनों गुणों से निर्मित होने के कारण सर्वत्र विक्रिया और परिवर्तन देखे जाते हैं मनुष्य का शरीर और मन भी इन्हीं तीन गुणों से निर्मित है इसलिए वहाँ भी नित्य विचलन देखा जाता है ऐसी स्थिति में मनुष्य यदि सोचे कि वह बिना कर्म किए रह लेगा तो बड़ी भूल है मेरा एक परिचित था अच्छी नौकरी करता था अचानक कोई घरेलू समस्या उसके समक्ष आ गई वह बेचैन रहने लगा वह मुझसे सलाह लेने के लिए आया उसकी इच्छा थी कि संसार के झमेले से बचने के लिए वह हिमालय में कहीं चला जाए और अपना जीवन वहीं ध्यान धारणादि में काट दे मैंने उसे समझाया कहा तुम इतने कर्मठ हो यहाँ हरदम व्यस्त रहते हो कहाँ जंगल में जाओगे बल्कि यदि साधना ही करनी हो तो यही रहकर करो वहाँ जाने पर तो साधना के नाम पर विशेष कुछ कर नहीं पाओगे पर वह नहीं माना वह नौकरी छोड़ छाड़ कर ऋषिकेश चला गया और वहाँ कहीं से उसने धन्याद भी ले लिया टिहरी गढ़वाल में गंगा के किनारे उसने एक कुटिया भी बना ली पर उसके भीतर की कर्मठता कहाँ जाती बीच बीच में वह अपने क्षेत्र में आता और सन्यासी के नाते लोगों से सम्मान पाता धीरे धीरे उसके मन में लोकसना प्रबल होती गई और उसने कहना शुरू किया बिना राजनीति में आए देश को नहीं उठाया जा सकता धर्म एवं आध्यात्म का रास्ता बहुत लंबा है और साथ ही बहुत दूर का भी है फल यह हुआ कि वह चुनाव में खड़ा हुआ हारा और अभी फिर हिमालय में संसार के झमेलों से अपने को बचाने चला गया है इसका तात्पर्य केवल इतना बताना है कि मनुष्य का मन उसके साथ छल करता है कि वह कर्मों को यदि छोड़ दे तो कर्म छूट जाएंगे कर्म छूटते नहीं प्रकृति से उत्पन्न ये गुण किसी को भी नहीं बख्शते सर्वह अवशह कर्म कार्यते सभी से बलपूर्वक कर्म कराते हैं